विक्रांत को न सिर्फ पुलिस स्टेशन से कार वापस मिली बल्कि वहां के इंस्पेक्टर ने विक्रांत को दस लाख रुपए का चेक भी पकड़ा दिया दरअसल ये कार थी तो पुलिस डिपार्टमेंट की ही लेकिन विक्रांत इसे देहरादून से लेकर आया था और उसे इस कार को वापस ले जाकर देहरादून पुलिस को देना भी था विक्रांत ने पहले ही मुंबई से अपनी लैंड ओवर मंगवा लिया था जो कि बहुत जल्दी ही देहरादून पहुंचने वाली थी इस पुलिस कार का एक्सीडेंट होने के बाद भी इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था सिर्फ इसकी हेडलाइट टूटी हुई थी और साथ ही इसके बॉडी में थोड़ा स्क्रैच भी था ऐसे में से रिपेयर करवाने में विक्रांत को ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला था महज दस या बारह हजार रूपये में ही कार बिल्कुल ठीक हो जाएगी लेकिन शेंग क्रेडिट कंपनी द्वारा इस कार के एक्सीडेंट का हजाने के तौर पर कुल पचास लाख रूपये दिए जा चुके थे पहले तो शैंक क्रेडिट वालों ने इंस्पेक्टर के माध्यम से दस लाख रूपये का चेक हजाने के तौर पर विक्रांत के लिए भेजा गया था फिर बाद में विक्रांत ने चालीस लाख रूपये के बॉन्ड भी उन लोगों के हड़प लिए थे इस तरह से एक झटके में ही उसने कुल पचास लाख रुपए की कमाई कर डाली थी पुलिस स्टेशन से कार लेने के बाद विक्रांत सीधे ही अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा वैसे तो इस वक्त विक्रांत को अपने कार की रिपेयरिंग करवानी चाहिए लेकिन चूंकि अभी वो काफी बिजी था ऐसे में उसने ये काम बाद के लिए टाल रखा था दरअसल इस वक्त उसका डेस्टिनेशन वो प्लेस था जहाँ पर उसका आज का डुप्लीकेट टास्क होने वाला था विक्रांत डुप्लीकेट टास्क के बदौलत मिलने वाले प्वाइंट की अहमियत समझ चुका था ऐसे में वो किसी भी सूरत में इस डुप्लीकेट टास्क को मिस नहीं करना चाहता था उसे उम्मीद थी कि डुप्लीकेट टास्क को करने के एवज में उसे जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे वो अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को अपडेट कर सकता था और अगर एक बार सिस्टम अपडेट हो गया तो फिर हो सकता है कि उसकी ताकत और बढ़ जाए जिससे ना वो सिर्फ क्राइम केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएगा बल्कि हो सकता है कि सिस्टम के अपडेट होने के बाद उसके पास ऐसी कोई ताकत आ जाए जिसकी मदद से वो नैना को भी ढूंढ सके इसी आस में वो डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए टास्क होने के प्लेस पर जा रहा था डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन सोलन जिले में ही स्थित एक गाँव में था ये जगह शहर ऐसी महज दस या बारह किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी विक्रांत फुल स्पीड में गाड़ी भगाता हुआ उस लोकेशन के करीब पहुंच गया लेकिन पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी कब्रिस्तान के करीब पहुंचा हुआ है वहां पर काफी सारे कब्र गढ़े हुए थे विक्रांत ने अपनी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीमे कर ली और फिर वो धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगा तभी उसकी नजर वहां पर ब्लैक कलर का सूट पहने हुए कुछ लोगों पर पड़ी वहां पर आठ दस लोग ब्लैक कलर का सूट पहनकर खड़े हुए थे और सभी की नजरें नीचे झुकी हुई थी विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया और फिर अपना सिर उठाकर वहां देखने की कोशिश करने लगा पता लगा वहाँ पर किसी की कब्र खोदी जा रही थी और ये सब लोग अपनी नजरें नीचे करके उसी कब्र को देख रहे थे बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से अभी विक्रांत गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था जब तक गाड़ी से बाहर निकलना जरूरी नहीं होगा तब तक वो तो बाहर जाने के बारे में कतई नहीं सोच रहा था वैसे भी गाड़ी के भीतर से ही उसे बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था ऐसे में उसे अभी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी विक्रांत बड़े ध्यान से वहाँ के आसपास के नजारे को देखने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर विक्रांत को एक बैंड पार्टी भी दिखाई पड़ी जिसमें चार पांच बैंड वाले फुल ड्रेस में अपने साथ ढोल और ताशे लेकर नजर आ रहे थे उनमें से एक ने बैंजो भी ले रखा था इस बैंजो पार्टी को देखकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा आखिर बैंड पार्टी क्यों बुलाई गई है तभी विक्रांत को वहां पर चर्च का पादरी नजर आया उसके साथ ही वहाँ पर एक पंडित भी सफेद रंग का कपड़ा पहने नजर आया पादरी और पंडित एक साथ सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था थोड़ी देर तक विक्रांत ध्यान से सब कुछ देख रहा था तभी अचानक से बैंड के बजने की आवाज आनी शुरू होगी विक्रांत ध्यान से देखने लगा तभी अचानक से वहां पर किसी के जोर जोर से गाने की आवाज आने लगी ओ जाना ओ जाना दिल तेरा दीवाना अबे पागल है क्या ये गाना मरने पर यह गाना कौन बजाता है विक्रांत तो मनी मन सोचने लगा उसे एक बार के लिए तो हंसी आई लेकिन फिर वो मनीमन सोचने लगा गजब के पागल लोग है इस दुनिया में मरने पर यह गाना कौन गाता है विक्रांत ने फिर से उधर देखने की कोशिश की तो पता लगा कि वहां पर एक आदमी था जिसने माइक हाथ में ले रखा था और वो ही इस गाने को गा रहा था उसके गाने के साथ ही बैंड पार्टी वाले धुन देने की कोशिश कर रहे थे हालांकि उस आदमी की आवाज अच्छी थी लेकिन फिर भी मरने के मौके पर इस तरह का आशिकी वाला गाना गाते विक्रांत ने पहली बार किसी को देखा था उसे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था अभी विक्रांत उधर देख ही रहा था कि अचानक से उसकी कार के पैसेंजर सीट का दरवाजा खुलता है और एक लड़की विक्रांत से बिना कुछ पूछे अंदर आकर बैठ जाती है विक्रांत अबाक होकर उसे देखने लग जाता है बहुत ठंड है बाहर है ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा विक्रांत ने देखा कि इस लड़की ने ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था उसका जैकेट काफी मोटा था जिसे साफ लग रहा था कि उसे ऊपर तो ठंड नहीं लग रही होगी लेकिन नीचे उसने वुलन का मिनी स्कर्ट पहन रखा था और घुटनों के नीचे तक का बूट पहन रखा था ऐसे में पैर का थोड़ा हिस्सा खुला हुआ था जिससे उसे ठंडक का एहसास हो रहा था यह गाड़ी तुम्हारी है मैंने तुम्हें डिग्गी में है देखोगी क्या विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा बजा करते हो तुमको देखा नहीं यहाँ ये जो मरे है तुम्हारे क्या लगते है कुछ नहीं मैं तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ आया था लाश को दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था तो यहाँ रुक गया अब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे यही गाड़ दूंगा लाश सन की पागल है क्या उस लड़की ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा गाड़ी से बाहर निकल गई दुनिया को नी मन ही मन विक्रांत ने कहा दरअसल वो इस लड़की को देखते ही इसकी नियत समझ चुका था वो जानता था की कि ये किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है उस लड़की ने पहले ही भाप लिया था की ये कोई पैसे वाली पार्टी है ऐसे में अगर एक बार भी विक्रांत उनके झांसे में आ जाता तो फिर वो पहले तो उसके साथ रिलेशन बनाती और फिर उससे पैसे एटने में लग जाती इसीलिए विक्रांत ने उस लड़की को उल्टा सीधा जवाब देकर जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ा लिया थोड़ी देर बाद ही विक्रांत ने देखा कि वो लड़की वहां बैंड पार्टी वाले के पास में जाकर डांस कर रही थी तभी विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला उसे डुप्लीकेट टास्क के बदले में बीस प्वाइंट दिए गए थे विक्रांत सन्न रह गया ये क्या मात्र बीस प्वाइंट लेकिन क्यों गजब है मतलब डुप्लीकेट टास्क में मुझे इस लड़की से ही इंगेज होना था अगर मैंने इस लड़की से बात की होती तो फिर मुझे और पॉइंट्स भी मिल सकते थे विक्रांत अपना सिर पकड़ कर बैठ गया यह भी कोई टास्क था हे hey भगवान अभी विक्रांत सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा गजब का है दिन सोचो जरा विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो फोन के स्क्रीन पर हर्षित का नंबर दिखाई पड़ा ये क्यों फोन कर रहा है फिर से कोई बुरी न्यूज देगा क्या हेलो हाँ हर्षित बोलो बस कोई बैड न्यूज मत देना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा विक्रांत ने फोन उठाते ही कहा नहीं सर बैड न्यूज नहीं है इस बार गुड न्यूज है गुड न्यूज क्या है बताओगे तमिल स्टार मिल गया है क्या विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा तमिल स्टार तो नहीं मिला लेकिन डीएनए मिल गया है रोहित का डीएनए मैच हो गया है हर्षित ने खुश होते हुए कहा उसकी फैमिली का पता चल गया है अभी मुझे डेटा सेंटर से नोटिफिकेशन मिला है